में ही ये पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं राधा चरण कमल में ही ये पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं देखो वृंदावन के निवृत्त निकुंज का जो रस है वो श्री किशोरी जू के चरणार के आश्रय से ही प्राप्त होता है जब इस रस में लाल लालजू डूबना चाहते हैं, तो अपने समस्त ब्रह्मांडों की प्रभुता का विस्मरण करके यद्यपिशकल लोक चूड़ामणी दीन अपन को मान कैसे हैं निवृत्त निकुंज के लालजू कुल लक्ष्मीकांत भगवान नारायण श्री लालजू का ध्यान करके आनंदित हो रहे हैं ये हमारे जो वृंदावन वृंदावनाधीश्वर है ये किसी के अवतार नहीं है ना किसी के ये अधीन है ये परम स्वतंत्र है ये सृष्टि आदि का कार्य इंत से प्रकट हुए जो नारायण है विष्णु है आदि आदि अवतार सब इनके अंश से प्रगट हुए हैं श्री कृष्ण ब्रजभूमि में जो लीला अवतार हुआ इन्हीं के अंश से प्रगट हुए हैं ये तो अराध्यल से अनंत काल तक श्री पियाजू के साथ निवृत्त निकुंज वृंदावन में निरंतर रस के करते रहते हैं श्री ऋषिकाचार्यों की वाणी का जो अवगन करते हैं उनको ऐसा अनुभव में भी आएगा वो ऐसा अनुभव करेंगे हो सकता है जो पुराण में अपने चित्त को लगाने वाले महापुरुष हैं या वेदों में लगाने वाले महापुरुष है वो निवृत्त निकुंज की सदस्य माधुरी का अनुभव न कर पावे या जो वर्णन हो रहा है वो उन्हें न रूचे क्योंकि ऐसा लगे कि यह तो बहुत बढ़ के बात है श्री राधा वल्लभलाल अनाद काल से अनंत काल तक श्री निवृत्त निकुंज में ही विहार करते हैं न उनका कहीं आना होता है न उनका कहीं जाना होता है वो अपनी प्रियाजु से एक पलक झपने के लिए भी अंतर नहीं बर्दाश्त कर सकते एक पलक झपने का भी अंतर बर्दाश्त नहीं कर सकते पर इस अपने रस का प्रादुर्भाव करने के लिए वृशुभानु नंदनी के रूप में श्री श्यामाजु जी प्रकट हुई और नंदनंदन के रूप में श्री लालजु प्रकट हुए और ब्रज लीला इसीलिए प्रकट की कि इसी लीला के सहारे निवृत्त निकुंज लीला का हम रसास्वादन कर सकते हैं बिना ब्रजलीला के कोई निवृत्त निकुंज रस लीला का अवगन या रसास्वादर्प नहीं कर सकता कैसे लालजु की दैन्यता का स्वरूप श्री निवृत निकुंज में है ये थोड़ा दर्शन करें कि जो सहचरियों की प्रबुधानंद जी वंदना कर रहे हैं कितना बड़ा पद सहचरी पद है इस त्रिभुवन में जो वेद पुराण और मुनिजनों के द्वारा स्तवन वंदन किया जाता है दिन प्रभु का जिन्हें गीता भागवत आदि ग्रंथों में परम परमात्मा भगवान कहा गया जिनके रूम रूम में करोड़ों करोड़ वास करते हैं वो प्रभु यहाँ निवृत निकुंज में रस के अधीन होकर कैसी निरा कर रहे हैं कैसा इनका स्वरूप है निवृत्त निकुंज में जब लालजू का स्वरूप समझ लेंगे और प्रियाजी की महिमा को समझ लेंगे तो दासियों की महिमा अपने आप प्रकाशित हो जाएगी श्री जी की सैचरियों की कैसी महिमा है अद्भुत ये भाव जब तक हम लालजू के स्वरूप को नहीं समझेंगे वृंदावन निवृत्त निकुंज में और प्रियाजू की महिमा को हम नहीं समझेंगे तब तक सहचरी भाव समझ में ही नहीं आएगा पहले हम देखते हैं श्री लालजू महाराज की तरफ जो वृंदावन के निवृत्त निकुंज में विराजमान है जिनके अंश से ही नाना प्रकार के अवतार प्रकट होते हैं नाना प्रकार की लीलाए प्रकट होती है और ये पूरी सृष्टि का पालन सृजन और ले आदि लीलाएं होती रहती है पर ये आप स्वयं निवृत्त निकुंज में प्रियाजू से गलवैया दिए निरंतर लीलापरायण है ऐसे लालजू का हम यहाँ निवृत्त निकुंज में हमारे लालजू का क्या स्वरूप है क्या स्वभाव है कैसी महिमा है इसका अवलोकन करते हैं फिर प्रियाजू का फिर सैचरियों की महिमा अपने आप समझ में आ जाएगी जब युगल की महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगी कि निवृत्त निकुंज में युगल का क्या स्वरूप है तो उनकी सेवा करने वाली दासियों की क्या महिमा है अपने आप समझ में आ जाएगी श्री श्याम सुंदर जो हमारे यहाँ वृंदावन के निवृत निकुंज में हैं, वो मोहन मदन त्रिभंगी मोहन मुनि मनरंगी मोहन मुन सघन प्रकट परमानंद गुन गंभीर गुपाला श्रवण मणिकुंडल उर्मंड बन म मोहन मुनि साधन प्रगट परमानंद गुन गंभीर गोपाल मोहन जो मुनिजन है मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत जिनका बड़े बड़े योगिन्द्र मुनिन्द्र भी ध्यान का आश्रय लेकर के उस रस का रसा स्वादन करना चाहते पर उनका ध्यान नहीं धर पाते हाँ ये कृपा करके मुनियों के मन को आनंदित करने वाले परमानंद स्वरूप श्री लालजू ये कृपा करके मन में आ जाते हैं मन के सामर्थ्य नहीं बड़े बड़े योगिंद्रो मुनिन्द्रों के मन के सामर्थ्य नहीं की लालजू तक पहुंचा दे हाँ लालजू कृपा करके मन में अवतरित हो जाते हैं मन में प्रकट हो जाते हैं कैसा स्वरूप है इनका मुलिमोहन मुलि सघन प्रगट परमानंद गुन गंभीर गुपाला शिष कित श्रवण मणिकुंडल उर्मित बन माला पीताम तर धातु विचित्रेता कल किंकिट चंगी नख मनी तरणी चरण सरसी मोहन मदन त्रिभंगी ये जो मोहन है ये जो मदन त्रिवंगी लाल है ये मुनियों के मन को हरण करने वाले हैं परमानंद का घनीभूत स्वरूप है ये निवृत निकुंज में जो इनका बाधुरी में रूप प्रकाशित है किंचन मात्र ऐश्वर्य नहीं है किंचिन मात्र, मात्र लेष मात्र भी ऐश्वर्य नहीं है श्री लालजू जी का यहां श्री वृंदावन धाम के निवृत्त निकुंजों में जो श्री लालजू का स्वरूप प्रकाशित है उसका श्रवण कीजिए कह रहे हैं मुनिजनों के सघन परमानंद का मूर्तिमान विग्रह है श्री लाल जू यहाँ ऐश्वर्य के प्रकाश की किंचित भी संभावना नहीं है श्री वृंदावन धाम की सघन कुंजों में अपनी अनाद्यनंत प्रेम क्रिया में सहज रूप से निमग्न है ये रसधारा के रसिकों ने इनका जो दर्शन किया है वो नित्य बिहारी स्वरूप है ये नित्य बिहारी स्वरूप है ये ऐषज बिहारी ये ज्ञान बिहारी ये वैराग्य बिहारी ऐसा नहीं ये नित्य बिहारी है ये रस बिहारी है ये हित बिहारी है ये निपुंज बिहारी है ये रास बिहारी है श्री श्याम सुंदर एक कदम भी वृंदावन से ना बाहर जाते हैं और ना बाहर वाले कोई भगवान यहां अंदर आते हैं यहां बाहर से अंदर आने का प्रवेश नहीं है और ना ही अंदर से कभी बाहर जाते हैं ये रसिकों ने अनुभव किया यहां बुद्धि काम नहीं करेगी भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कुछ समझ सके ना ये जो लाल जो है इन्हीं के अंश से प्रकट होकर अवतार लीलाए होती है सृष्टि का रक्षण पालन और लय आदि लीलाएं होती है पर आप स्वयं तो श्री किशोरी जी के समक्ष विराजमान होके बस उनकी रूप माधुरी का रसाशो पान करते हैं ये रसिकों का रस है ये रसिकों का वृंदावन ये प्रेम खेत है ये तपस्या ज्ञान वैराग्य साधना का क्षेत्र नहीं है वृंदावन में जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के बिना दुख का अनुभव कर रही है साधन भक्ति है ये जो यहां वृंदावन के निवृत्त निकुंजियों की रश की चर्चा हो रही है यहां साधारण भक्ति की बात जाने दो यहां बाहर की जो प्रेम लक्षणा भक्ति उसका भी प्रवेश नहीं है क्योंकि गोपी प्रेम की धजा जो गोपी वृंदावन है गोष्ठ वृंदावन में सबका प्रवेश है गोपाल गंवे का गोपियों का जो श्री कृष्ण से रास विलास है उसे गोपी वृंदावन कहते हैं वहाँ शंकर भगवान भी यदि प्रवेश पाते तो गोपी बन के प्रवेश पाते है लेकिन निवृत निकुंज वृंदावन जो सहचरियों सहित श्री श्यामाश्रम विराजमान है उनमें तीन गोपीते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई ये नित्य विहार जो श्री श्यामाश्रम को रहा है बोले गोपियों के लिए भी दुर्लभ है श्रीपति आज मतलब श्रीपति के लिए लक्ष्मी नारायण के लिए भी दुर्लभ है स्त्रीस्थ्य उपध यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हों को नही भगवान शंकर और नारायण भी यद्यपि ब्रज लीला का रसास्वादन करके ललचा गए हैं इस रस में पर निवृत निकुंज में इनका भी प्रवेश नहीं है सिर्फ सैचरी भावा अपन महापुरुषों का प्रवेश है बात हमारी समझ में ना तो उसे प्रणाम करके बस हमें श्रद्धा पूर्वक सुन लेना है क्यूँकी समझ में आ गए इसका मतलब सहचरी भाव की आकांक्षा उदय हो गयी ये सर्वोपरि भजन है वृंदावन के निवृत्त निकुंज का यहाँ जो लालजी का स्वरूप है वो नित्य बिहारी लालजी है ना आदि न अंत बिहार करे तो लाल प्रिया में नहीं ना चिन्हारी आहा ये रस सबकी समझ में नहीं आने वाला ना आदि ना अंत विहार करे है एक कुंज एक सेज एक पट ओढ़े बैठे एक एक बीरी दो खंडी खंडी, खंडी खास है कैसे कैसे बुद्धि काम करेगी एक कुंज एक सेज एक पट ओढ़े बैठे एक एक बीरी दो खंडी वो उनके मुख में पवाते हैं और आधी पाई हुई बीड़ी को आप पाते हैं वो उनके मुख में पवाते हैं उनकी प्रसादी अपने मुख में पा कितना अपार प्रेम फिर भी लाल प्रिया में बहिना चिन्हारी आह कैसे किसी को रस में आ सकता है बिना रसिकों की कृपा के बात बाद नादि नौ लाल प्रिया में दो लाल प्रिया में बहिना चिन्हारी ये दो ये दो है लेकिन दो होते हुए भी एक प्राण एक वैस एक ही स्वभाव चाओ एक बात के मन ही सुहात है प्रीतम किशोरी गोरी ये रसिक रंगली जोरी प्रेम ही के रंग बोरी शोभा कही जात है एक प्राण एक वैश एक ही स्वभाव जाओ एक बात दूहन के मन ही सुहात है एक बात दूहन के मन ही एक प्राण एक प्राण वाले दो तन कहीं सुना है ऐसी बात एक प्राण वाले दो युगल ये जो युगल विराजमान है श्यामा एक प्राण दोनों तनों में एक प्राण ही स्फूरित हो रहा है एक मन दोनों तनों में एक ही मन स्फूरित हो रहा है श्यामा श्याम के तन में एक ही मन एक ही प्राण एक ही वैश्य एक ही अवस्था है इनकी एक ही रुचि है एक ही दृष्टि है एक ही हाव भाव चाव है ऐसी युगल जोड़ी वृंदावन के दिवस में विराजमान है ऐसे लालजू हमारे जो, जो नित्य विहारी लालजू है पहले उनका श्रवण करते हैं वृंदावन के रस के रसिकों ने श्याम सुंदर को देखा है क्या देखा है बोले प्रेमी रूप वृंदावन में भगवान रूप ने अगर यहां वृंदावन के रसिकों के सामने कोई कहता है जैसे मंदिर में कोई बोले श्री राधावल्लभ भगवान की जय तत्काल अनुभव कर ले है बाहरी आदमी है वृंदावन का नहीं है बिल्कुल नहीं है ना तो वो ब्रजवासी है और ना वो रसिक है कोई बाहर से आया हुआ है भगत हो सकता है तभी वो भगवान की जय यहाँ कभी कोई नहीं बोलेगा राधा वल्लभ भगवान की जय कितना बेतुका सा लगता है, नहीं राधा वल्लभ भगवान की जय बेतुका और राधा वल्लभ लाल की जय एकदम बिल्कुल बाके बिहारी लाल की जय राधा रमन लाल की जय यहां लाल अर्थात किचिन मात्र, लेश मात्र ले मात्र ऐश्वर्य अब जिनके हृदय में ईश्वर प्रकाशित है जो ऐश्वर्य में ही अपने चित्त को सुख का अनुभव दे रहे वो कैसे इनकी बात समझ में आएगी उनको तो लगेगा तुम आदि देव पुरुषा पुराणा तुमसे विश्व परम विधानम वेदता सि वेद्यम परम सिम त्रया तम विश्व मनंत रूपम वायुर्ण निर्वरुणा सशांक प्रजापति स्व प्रमिता भास्चर्य नभो नमस्ते सब नमस्कार कर रहे हमारे प्रभु ऐसे ईश्वरीवान सामर्थ्यशाली ऐसे शरीवान ऐसे सामर्थ्यशाली निवृत्त निकुंज में असमर्थ हो रहे ये बात वही देख सकता है जिसको वृंदावन की रज का चमत्कार प्रकट हो गया है कैसा स्वरूप वृंदावन के निवृत्त नपुंज में प्रकाशित है श्रीलाल जी का बोले प्रेमी के हृदय में जो प्रेम होता है उसका स्वभाव होता है बढ़ना और वो जैसे जैसे बढ़ता तैसे तैसे प्रेम तृषा बढ़ती है प्रेम की प्यास बढ़ती है आश्चर्य जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेम की प्यास बढ़ेगी जैसे जल पिया जाता है प्यास बुझाने के लिए लेकिन जल ही यदि प्यास रूप हो जाए तो फिर क्या होगा सोचो हृदय की जो स्नेह युक्त वृत्ति है उसको शीतल करने के लिए प्रियालाल के चरणार्ग का प्रेमी जन आश्चर्य लेते हैं और जब वो प्रेम उतरता है तो क्या करता है प्रतिक्षण और जलाता है प्रतिक्षण और तपन बढ़ाता है प्रेम की प्यास उसके हृदय में ब... जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे प्रेम त्रिषा बढ़ती जाती है प्रेम प्यास बढ़ती जाती है और लालजू लालजू का प्रेम कैसा है बोले मानो त्रिषा ही प्रेम रूप में बैठ गई मानो प्यास ही जल ही प्यास रूप होकर के बैठ गया और मानो त्रिषा ही प्रेम रूप में बैठ गई हो ऐसा प्रेमी ना प्रत की रीति तो सिर्फ रंगीनों ही जाने सिर्फ प्रेम निर्वाह करना या प्रेम की वृत्ति का रसा स्वादन तो लालजू ही करना जानते हैं अगर किसी को प्राप्त है तो उनकी जूठन प्राप्त है लालजू की जिसे जूठन मिल गई कुछ शिष्टा मिल गया तो कुछ प्रेम स्फुर हो गया प्रेम का रसा स्वादन तो लालजू ही करना जानते हैं कैसा स्वरूप है लालजी का निवृत निकुंज में प्रेमी बपू बोले जितना जितना इनको प्रेम रसास पीने को मिलता है उतनी उतनी प्रेम की प्यास इनकी बढ़ती जाती है इनके नेत्रों की प्रेम प्यास एक नहीं बहुत से रिश्तों ने देखा इनके नेत्रों को देखो भगवत ऋषि की देख रहे हैं कि अरबरात मिली को निष देख रहे हैं अतियारति अनुरागी लंपट भूल गई गति पल हु ना कैसी रूप की प्यास जागृत हुई लालजू के नेत्रों में प्रियाजू का रूप क्या है मानो प्रेम का प्यास ही रूप धारण की हुई विराजमान है जितना लालजू देख रहे हैं उतनी ही प्यास बढ़ती जा रही है जब जब प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत ऐसो होत देखो न कबहूरी दुति को दुति लेखनी ना कागत हर बरात मिल को नेत्र व्याकुल हो रहे हैं रूप का दर्शन करने के लिए बोले बड़ा आश्चर्य की बात है ऐसे प्रेमी के व्याकुल नेत्रों को अभी तक रूप नहीं मिला अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत रात दिन तो मिले ही रहते बोले बड़ी विचित्र पहली कर रहे हो अरबरात मिलवे को निश्चि दिन मिले ही रहत मन हूँ कबहू मिले भगवत रसिक रसिक की बात है रसिक बिना को समुझ सके लालजू का जो प्रेम स्वरूप है कैसा है मानो त्रिषा ही प्यास ही प्रेम बनकर के बैठ गई हो प्रिया रूप की प्यास ही इनके हृदय में प्रेम रूप बन करके बैठ गई हो अनसन पर बुझ दिए बिलोकत इंदुब बीबी और करत पान रस मत परस्पर लोचन क्रसित चकोर जरा शब्दों पर दर्शन कीजिए बोले अंशन पर भुज दिए बिलोकत अब ऐसे अंशों पे नहीं ऐसे, ऐसे प्रिया जी सम लालजी के सामने ऐसे लालजी लिया दोनों कंधे पे हाथ बिराजमान किए हुए रूप माधुरी का अवलोकन कर रहे हैं अनशन पर भुज दिए बिलोकत इतनी सुंदर दिव्य झांकी है ऐसे अंशों पर आज नहीं दिए आज तो ऐसे अंशों पर दिए हैं प्रियाजू लालजी के कंधे पे अपने दोनों कर कमल विराजमान किए हैं लालजी प्रियाजू के कंधे पर दोनों कर कमल विराजमान किए हैं एकता चकोर की भांति श्री लालीजू के मुखारविंद का अवलोकन कर रहे हैं मुखचंद्र की माधवी का पान कर रहे हैं अंसन पर भुज दिये बिलोकत इंदु बदल बीबीओर युगल सरकार परस्पर लालजू का मुखचंद्र तो लाललीजू के नेत्र चकोरी और लाडलीजू का मुखचंद्र तो लालजू के नेत्र चकोर अंसन पर भुज दिये बिलोकत इंदु बदल बीबीओर करत पान रस मत परस्पर तो लोचन त्रसित चकोर तीनों शब्दों पर ध्यान दीजिए करत पान और रसमत परस्पर फिर भी लोचन त्रसित चकोर आज राजत दंपति घोर लोचन त्रसित चकोर यह है प्रेम का स्वरूप अगर प्रेम में तृप्ति होने लगे तो जान लेना प्रेम नहीं है ये केवल सात्विक भाव आया है प्रेम नहीं और जिस समय प्रेम आएगा तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तड़पण बढ़ेगी प्यास बढ़ेगी त्रिषा बढ़ेगी चैन नहीं मिलेगा चैन नहीं मिले जो मैं ऐसा जानती रीति की होए नगर ढिरा पीटती जी प्रीति नगरी रो कोई जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे तृषा बढ़ती है प्रेम की प्यास बढ़ती है जैसे जैसे नाम जब पढ़ता है वैसे वैसे नाम की भूख बढ़ती है जैसे जैसे प्रियालाल का सानिध्य अनुभव होता है वैसे वैसे उनके सान्निध्य की और त्रपित नमानत नयन ने, नेत्र त्रपित नमानत वृंदावन निवृत्त निकुंज में श्री लालजी महाराज का क्या स्वरूप है बोले अनुभव करो ये प्रेम त्रिषा ही सर्व समर्थ परम स्वतंत्र परमात्मा परब्रह्म भगवान को अधीन बना दिया यहाँ निवृत्त निकुंज में जो श्री लालजी का स्वरूप है जिसे परब्रह्म परमात्मा भगवान कहते हैं वो यहाँ कैसा है बोले प्रेम त्रिषा से महान युक्त होने के कारण वो प्रेमाधीन है यहाँ लालजू कैसे हैं स्वतंत्र परमात्मा नहीं है जाही बिरंगी उमा पति नाये बन फूले बिना कैसे प्रेमाधीन है लालली जी जिस पुष्प की तरफ दृष्टि कर लेती हैं ये दौड़कर सरकार जाते हैं और पुष्प उतार कर लालली जी की सेवा में उपस्थित कर देते पीकदानी हाथ में ले खड़े रहते कि हमारी प्यारी जो कब उगार करें और मुझे ये सेवा प्राप्त हो कौन है जाहि बिरंग उमापतिनाय जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते रहते हैं वो सर्व समर्थ प्रभु हैं यहाँ कैसे हैं बोले असमर्थ है ये प्रेम का स्वभाव देखो ऐसे परम स्वतंत्र भगवान को भी कैसे अधीन बना देता है इसीलिए वृंदावन निवृत्त निकुंज में भगवान का राज्य नहीं है प्रेम का राज्य ये प्रेम राज्य है यहाँ प्रेम जैसे सारे जगत को दारू की कठपुतली की तरह लकड़ी की जो काठ की पुतली होती है ऐसे सारे जगत को नचाते हैं और वृंदावन में प्रेम इनको कठपुतली की तरह नचाता है नारू जोशित किनाई पूरे विश्व ब्रह्मांड को नचाने वाला वृंदावन निवृत्त निकुंज में दाल जोशित किनाई नाचा ये वृंदावन का ठाकुर जो महा है महाप्रेम स्वरूप है त्रिषा इनके हृदय में ऐसी त्रिषा बढ़ रही है अति आसक्त लाल अली लंपट बस की बिना मोल के बिके हुए ठाकुर है यहाँ वृंदावन में बिना मोल के बिके हुए और बिके हुए में कोई सामर्थ्य नहीं होती जैसा खरीदने वाला और खरीदने वाला जानते हो कौन है श्री लाडली जी से खरीदा निर्तन भैकुटी बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलंग निर्तन भैकुटी बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु तो अति लाल अलिलम पट बस की बीनुमोलंग द्रकुटी के संचालन से मृदु मंद मुस्कान से मधुर वाणी के द्वारा लाल जी को खरीद लिया बिके हुए लाल अति लाल अलिलम बस कीन्हे बिनू मोलम और ये देख कौन रहा है जय श्रीत हरिवंस निकट दासी जन लोचन चसक चस रसास जो दासी जन राधा दासी जन है वो ऐसे अतिहासक लाल अल्पट प्रभु का दर्शन कर रही हैं इनकी लम्पटता का दर्शन सब कोई थोड़ी कर सकता है ना ना अन्य उपासना वाले तो भगवान की ईश्वरीय और भगवत्ता का और मिश्रित माधुर्य का दर्शन कर सकते हैं लेकिन अति लाल लाल लंपट स्वरूप का दर्शन तो सैचरिया ही कर पाती है रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र के महोत्सवोल्लसितम राधाचरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे ये दर्शन तो सिर्फ राधा दासियां करती दूसरे को यह दर्शन नहीं मिल सकता ठाकुर जी का ये दर्शन आपको त्रिभुवन में किसी भी धाम में नहीं मिलेगा वृंदावन के निवृत्त निकुंज धाम में आपको ये दर्शन करने को मिलेगा राधा राधाचरण विरोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे और ये दर्शन सिर्फ दाशी भाव से ही प्राप्त होगा राधा दाशी, राधा दाशी भाव से या राधा दासियों के संग के प्रभाव से प्राप्त हो जाएगा किसी भी उपासना का उपासक हो राधा दासियों का संग करेगा तो उसको ये दर्शन का अनुभव होगा ये निश्चित ये बहुत महामाधुर्य लालजू कालो वृंदावन के जो लालजू बहुत रस में बहुत में है किंचिन मात्र ऐश्वर्य का प्रवेश रहे ईश्वर बड़ा कड़वा है जिनको मीठा लगता है ना अभी उनकी जवान खराब है नहीं तो ईश्वर बड़ा कड़ुआ है आप ब्रजलीला में देख लो जहाँ ऐश्वर्य प्रकट होता है ना कितनी कड़ुआट पैदा हो जाती है जहां माधुरी होता है हजय शीतल हो जाता है बाल्य अवस्था में देख लो कितना प्यार उदय हुआ छड़ी लेकर के लाला से कह रहे कि देख दाऊ दादा कह रहे तैने मिट्टी खाई बोले ना मैया मैंने मिट्टी देखा है कान पकड़ रहे हैं मैया ने कहा दाऊ दादा झूठ नहीं बोल सकते तू चपल है चंचल तू झूठ बोल सकता है ये जो हमारा दाऊ है ना ये कभी झूठ नहीं बोल सकता छड़ी उठाई और कहा दिखा मुं ऐश्वर्य को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो डांट लगावे ऐश्वर्य को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि हमारे भगवान को वात्सल्य वही माता ढांटे ये बर्दाश्त नहीं हुआ मुंह खुला तो ईश्वरी ने अपना चमत्कार दिखा दिया अनंत विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहे मैया ने छड़ी तो टेक दी और कहा हे भगवान ये मेरे लाला के मुख में क्या क्या हो रहा पूरा ऐश्वर्य का दर्शन करने पर यशोदाम का वात्सल्य तत्काल अंतर ध्यान हो गया हित को लीला संपादन करने वाली योग शक्ति ने तत्काल फिर ऐश्वर्य को डांट लगाई तो वाश्चर्य प्रकाशित हो गया जहां ऐश्वर्य प्रकट ऐश्वर्य प्रकट हुआ महारा गोपियों के बीच में वो तो आप ध्यान हो गए ऐश्वर्य का कारण देखिए कि समस्त गोपियों को वियोग का दुख अनुभव होने लगा माधुर्य इनके अंतर्ध्यान होने के साथ निवृत निकुंज की किसी भी वाणी में आप हमको दिखाओ कि अंतर ध्यान हो गए किसी और जहां अंतर ध्यान वाली बात समझ लेना निवृत निकुंज के बाहर की बात है अंदर की बात नहीं yeah. अंदर इनका अंतर ध्यान होने वाला, वाला स्वरूप नहीं है अंदर में इनका क्या स्वरूप है ये सचरियों के मुख से श्रवण करूँ अपनी त्रषा प्रेम त्रषा के कारण ये जो प्रेमी है वो सहज रूप से प्रेम पात्र के अधीन हो जाता है क्योंकि प्रेम तृषा बढ़ती ही जाती है प्रेम तृषा जितनी बढ़ती है उतना ही वो प्रेमी प्रेम पात्र के अधीन होता जाता है प्रेमास्पद के अधीन हो जाता है प्रेमाधीनता जितनी बढ़ती है उतनी ही प्रेमी की अन्य अधीनताएं छूटती चली जाती हैं जितनी प्रेमाधीनता बढ़ती है उतनी अन्य अधीनताओं से मुक्त हो जाता है जब तक अन्य अधीनता रहेगी तब तक प्रेमाधीनता का अनुभव नहीं हो सकता अभी हमारे आप लोगों का जो चित्त है मन है बुद्धि है वो अन्य अधीन है अनन्या अधीन नहीं है अन्य अधीन है और इस प्रेम मार्ग में अनन्न्यता की बात है अन्य का त्याग है हमारे देखो जो मन बुद्धि अन्य भोग और ऐश्वर्य में आसक्त तो हो रहे हैं इसीलिए प्रेम का अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा भोगेश्वर्य प्रसार यापित चेतश्याम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न थे ये भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ मन भोग और ऐश्वर्य की अधीनता स्वीकार करने वाला मन प्रेम का अधिकारी नहीं होता यदि प्रेम का किंचन मात्र भी परमाणु प्राप्त हो जाए तो सारी अधीनताओं से छूट जाएगा कल एक सिद्धांत की बात साधक बता रहे थे किसी संत के द्वारा उनको प्राप्त हुई कि पहले मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो पहले जागृत और स्वप्न और सुशुप्ति इन तीनों अवस्थाओं पर विजय प्राप्त करो ऐसा वर्णन कर रहे दे। थोड़ी देर सुनते रहे हमने का बंद कर दो तो उनका का ये हमें रुचिता नहीं है अरे जो हाथ पैर चलाना नहीं जानता उससे को समुद्र पार करो तैर के फिर हम उस पार खड़े तुम हमारे हृदय से लगो आके बेकार की बात है उसे तो हाथ पैर चलाना नहीं आता और तुम समुद्र पार करने की बात कर रहे हो तो ये कैसे होगा बिल्कुल सहज में हो जाएगा बिल्कुल सहज में आप राधा राधा केवल जपो जहाँ हो जैसे हो जिस स्थिति में हो आप वृंदावन का केवल चिंतन करो या वृंदावन का वास करो ऐसा भी नहीं हो सकता तो आप केवल राधा, राधा राधा जपो आप देख लो अपने आप मनइंद्रिया सब, अपने आप मनइंद्रिया आकर के इस राधा रस्में डूब जाएंगे अपने आप चित्त निर्विकार हो जाएगा अपने आप जागृत स्वप्न सुसुप्त सुरत में राधा पदाध्यक्ष छठा तुम्हें प्रयास नहीं करो, जितना प्रयास करोगे जितने प्रयास करने वाले यंत्र सब धोखेबाज हैं। हमारे अंदर जितने भी प्रयास करके भगवत प्राप्ति कराने का उत्साह प्रकट करने वाले जितने यंत्र हैं वो सब धोखेबाज हैं। दिखाएंगे कि हम परमार्थ में चल रहे हो खड़ा कर देंगे हमें माया की बाजार में राधा नाम कृष्ण नाम केवल इसका आप आश्रय लीजिए आपका मन इंद्रिया सब अपने आप जो कुछ होना हो जाएगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं बस आप केवल इस टेबलेट तेवल, का रसास्वादन कीजिए ये ऐसी औषधि है अंदर जाते ही आपको पूर्ण रूप से पुष्ट कर देगी बलवान कर देगी और जितने विकार सब नष्ट हो बस राधा राधा राधा राधा राधा यह राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम ये जो रस निकल रहा ना ये महा औषधि संजीवनी मूल्य है जन्म जन्म की जो वासनाएं है ये सब शांत हो जाएंगी अन्य साधनों के चक्कर में मत फंसना क्योंकि फिर प्रेम मार्ग छूट जाएगा प्रेम मार्ग अधीनता से प्रारंभ होता है और अधीनता में ही स्थित रहता है यहाँ और कुछ नहीं है यहाँ तो सिर्फ एक भरोसे से ही होता है व्यास भरोसे कोयर के सो यही एक साधन स्थिति और यही साध स्थिति यहाँ साधन भी प्रियाजू और साध्य भी प्रियाजु है साधन भी प्रियाजू का नाम है और साध्य भी प्रियाजी का नाम है साधन भी वृंदावन धाम है और साध्य भी वृंदावन धाम यहाँ साधन साध्य में भेद नहीं है वही साधन और यहाँ वही साध्य है सेवा ही साधन और सेवा ही साध्य है रूप ही साधन रूप ही साध्य है प्रेम ही साधन और प्रेम ही शाद है यहाँ साधन शाद है कि यहाँ नाक मुंद करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की का प्रत्याहार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता बिना प्रत्याहार के कोई जितेन्द्री नहीं हो सकता हम कहते प्रत्याहार करने की जरूरत नहीं है तुम तो राधा नाम का आहार करो देखो सब अपने आपने आप ये रस की उपासना इसमें इधर उधर मत भागना राय के संचलित ही और की घंटों घंटों बीत जाएंगे ऐसे ही समय व्यर्थ चला जाएगा हृदय में तनिक भी आनंद नहीं आएगा आश्रय लेके देखो बिना साधन के हृदय आनंदित होने लगेगा बिना प्रयास की वृत्ति, देखो जैसे जैसे रस का अनुभव होता है वैसे वैसे चित्त जो है संसार से उदासीन होने लगता है जब ये रस मिलेगा ना तो और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा और कुछ अच्छा नहीं विश्वास करो आपका मन अभी भले में लग रहा हो लेकिन जिभ्या पे नाम चल रहा है ना वो अपना काम कर रहा है आप निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल नाम के सहारे हो जाओ पूर्ण नाम का आश्रय लेंगे सब अपने आप ठीक हो जाएगा आपको कुछ कर, आप करने लायक कोई नहीं तो कर क्या सकते बोले जितेन्द्री बनो महीना दो महीना जितेन्द्री रहोगे और एक एक जरा सी छोटी सी वस्तु में हमारा मन ललचा जाएगा त्रिभुवन में ऐसी ऐसी माया की चमत्कार पूर्णिक वृत्तियां हैं जो बड़े बड़े साधकों के चित्र को तत्काल अपने कर लेती है और प्रभु के नाम जपने वालों में ऐसी सामर्थ्य है कि एक साथ विश्व के समस्त आकर्षण उतर जाए तो भी उसके चित्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम की महिमा धाम की महिमा और रूप की महिमा और लीला की महिमा ये चार बातें तो सुनना पांचवी कोई सुनाने लगे तो उंगली डाल के हट जाना यदि प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ चार ही एक खम्भे हैं जिनपे प्रेम रूपी छत पड़ेगी क्या नाम रूप और लीला और धाम बस इसके अलावा कोई भी साधन स्वीकार मत करना लीला का खूब गायन करो लीला का श्रवण करो नाम कीर्तन करो नाम का जप करो नाम का सुमिरन करो नाम का ध्यान करो रूप प्रकाशित हो जाएगा रूप का अवलोकन करते ही लीला में हमारा चित्र डूब जाएगा बस यही है हमारा परम धन इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं कितना भी चित्र को समाहित कर लो जब तक इनका रूप प्रकाशित नहीं होगा तब तक चित्त चुराने वाली बड़ी बड़ी माया की वृत्तिया विराजमान सामर्थ्य विराजमान है हम इनके आश्रित रहेंगे और इनके करकमल हमें घेरे रहेंगे इसलिए माया हमारे समीप नहीं आ सकती क्योंकि कहते है ना करो सदा तीन रखवारी, रखारी बालक राखे महातारी हमें इधर उधर साधनों में नहीं भटकना देखो यहाँ तो एक क्षण में एक सेकंड में चित्त को चुरा लेने वाली सत्ता विराजमान है एक क्षण में बहुत कृपाल श्री जी है बहुत करुणामय श्रीजी में लालजू के चित्त को चुरा लेती तो हमारे आपका चित्त चित्र है इसके चुराने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी <laughs> क्या जी? बोले नीवता नकुटी बदन अम्बुज मृत सरस आसमत बोलन बस ऐसे सहज में मुस्कुरा दिया भ्रकुट संचालन कर दिया तो ये जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परिस पर परमात्मा है ना वो क्या हो गए बोलिया सत्य लाल अली लम्पट भस्मोल बिना मोल बिक गए जब ये बिक गए तो हमारे आपके मन को समर्पित होने में कोई देर लगेगी क्या बस भरोसे में लगे रहो अगर एक बार कृपा दृष्टि आई तो करोड़ों मुक्त मोक्ष सुख सु को तुच्छीकृत कर देने वाली श्री जी की कृपा कटाक्ष है स्वामीनी की जो कृपा कटाक्ष है करोड़ों करोड़ों प्रकार के मोक्ष सुखों को देने वाली है तिरस्कृत कर देने वाली है धैर्य पूर्वक अनं भाव से श्री जी के चरणारंद का आश्रय लो कैसी महिमा है हमारे लालबील के ऊपर पहले देखो महिमा किरात को समझ में आ जाएगी प्रेम तिशा जितनी बढ़ती है उतनी ही प्रेमाधीनता बढ़ती है और प्रेमाधीनता जितनी बढ़ती उतनी अन्य अधीनताओं से मुक्त होता जाता है अन्य अधीनताओं से मुक्त होता जाता है उनके अन्य बंधन शिथिल हो जाते हैं वो अन्य दिशाओं से सिमट जाता है ये बात जितनी सत्य लोग के प्रेमियों में है जो भगवत धाम के प्रेमियों में वही इस लोक के भी प्रेमियों में आप देख लो जहाँ किसी से प्रेम हुआ अगर पत्नी से प्रेम हुआ तो माता पिता भाई बंधु सबसे संबंध खत्म हो जाएगा पूरी अनन्यता नहीं प्रारंभ हो जाएगी अगर माता से प्रेम हुआ तो सबसे जहाँ कहीं वास्तविक संबंध हो जाएगा हृदय से तो सब प्रेम गौर हो जाएगा वो प्रेम मुक्त हो जाएगा सारी अधिनताएं खत्म हो जाएगी वहाँ प्रकाशित हो जाए। ऐसे जब प्रभु में प्रभु में प्रेम हो और जगत की कोई वस्तु और व्यक्ति और स्थान में इतनी सामर्थ्य हो वो तो हमारे चित्र को खींच ले तो समझ लेना प्रेम है ही नहीं है ही नहीं केवल प्रेम का नाटक हो रहा प्रेम होने पर फिर किसी भी विषय की सामर्थ्य नहीं है तक के समस्त भोग विश्वत उसको प्रतीत होते हैं जिसको प्रेम की लगन लग जाती अभी प्रेम का प्रकाश नहीं हुआ केवल लगन लगी है ब्रह्मादि के भोगशब विश्वम लागत का नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए प्रेमी बने हुए प्रभु का दर्शन कीजिए जीव की तो बात क्या स्वयं ईश्वर स्वयं भगवान अपनी भगवत्ता का विस्मरण कर चुके हैं प्रेम राज्य में प्रवेश किए हुए प्रभु का दर्शन कीजिए इनको पहचानना कठिन हो जाएगा यदि प्रेम के नेत्र रहे आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि यही प्रभु हैं जिनका वेद पुराण शास्त्र वर्णन करते हैं ये वही प्रभु है अगर प्रेम नेत्र नहीं तो आप इनका पहचान नहीं इनकी पहचान नहीं कर सकते प्रेम की एकमात्र श्रीमा है मधुर रस सिंधु सुधा सिंधु के सार रूप अगाध बनी हुई श्री राधाकृष्णरी पी त्रिमूर्तिमती रस सिंधु शार संपदियों में मिला बस एक यही जगह है जहां इनका ईश्वरी काम नहीं करता एक यही जगह है अन्यत्र तो इनकी भगवत्ता ईश्वर्य साथ रहती है लेकिन निवृत निकुंज में श्री लाल जू के समक्ष जहाँ प्रिया विराजमान है वहां इनका ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं होता कदापि कहीं भी किसी भी लीला नीलावेद ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है श्री जी के समक्ष तो समझ लेना झूठी बात है श्री जी के सामने ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं होता क्योंकि महा माधुर्य प्रेम रस की साक्षात मूर्ति है सीप्य शानदार प्रेम मूर्ति किशोरी प्रेम की साक्षात मूर्ति है मधुर सुधा सिंध के शार से अगाध बनी हुई श्री राधा के समीप की क्या दशा है वो ले दूरे सृष्ट्या कलयति मना नारदादी स्वभक्ता श्रीरादृद्न मिलती ज हरेति स्नेह वृद्धि स्वित्रो किंतु प्रेमकशीवा मधुर रस सुधा सिंधु सिंधुसारेधा श्री राधामे वधुपति मधुपति कुंजवी थी उपास हमारे जो वृंदावनाधीश्वर प्रभु हैं प्रयाजू के समक्ष उपस्थित होने पर इनकी सारी चित्रवृत्ति पूर्ण रूप से आसक्त हो चुकी है ये आसक्त लालजू है दूर सृष्टिया सृष्टि में क्या हो रहा है इनको पता भी नहीं है सृष्टि की वार्ता भी अगर इनको कोई सुनाना चाहता है तो इनको रुचि नहीं है समस्त लोग ब्रह्मांडों की सूचना इनको नहीं नारायण भगवान को दी जाती है भगवान विष्णु को दी जाती है राधा वल्लभ लाल को नहीं बोले ये तो दूर सृष्टि आदि वार्ता सृष्टि की वार्ता से बहुत दूर है जब तक प्रेम ने तो नहीं तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी ये जो हमारे लाल जी है इनको सृष्टि में क्या हो रहा है इनको कुछ पता नहीं दूर सृष्टि आदिवार्ता आगे वर्णन करते हैं कलियति मना नारदादिम सुभक्तांग ये नारदाद बड़े बड़े भक्तों से भी नहीं मिलते हैं इनके अंश स्वरूप अवतार स्वरूप मिलते हैं लेकिन ये नहीं मिलते हैं बड़े बड़े नारद आदि भक्तों से भी ये नहीं मिलते हमारे जो लालजू हैं, वृंदावन नृत्य निकुंज के प्रियाजू के श्री चरणार्द के रस में डूबे हुए बोले वृंदावन के जो वृंदावनाधीश्वर हैं सृष्टि की वार्ता को नहीं जानते कब कहा क्या कैसा हो रहा है ये नारद आदि भक्तों से भी नहीं मिलते श्री दामाद श्रीदानादे सुहृदिर न मिलती ये अपने मित्र श्री श्रीदानादि से भी सखाओं से भी नहीं मिलते और अपने सुहदों से भी नहीं मिलते और हरे हरेक स्नेह वृद्धि स्वपित्रो ये नंदे बाबा यशोदा शोदादि से भी नहीं मिलते बड़ा आश्चर्य की बात है फिर ये मिलते किसते हैं बोले किन्तु प्रेमयी तुष मधुर रस सुधा सिंधु सारे रगाधाम श्री राधामेव जानन मधुपति रन कुंजवीथी थी ये उन कुंजवीथियों की उपासना करते रहते हैं जिससे महार सुभाष सिंधु श्री प्रिया अपने श्री चरण पधराते हुए जाते ये केवल श्री जी के चरणानंद को जानते हैं उन कुंजीवीथियों को जानते हैं श्री राजा किशोरी के रूप को जानते हैं ये न किसी भक्त को जानते हैं न ये पिता नंद ये माता यशोदाजी पिता नंद बाबा अन्य सुह दिया मित्रा दिया नारदादि भक्ताधिया सृष्टि आदि ये सब कुछ नहीं जानते स्वीकार so, करेगा चित्त कि हमारे ऐसे लाल जो है कि यद्यपि सकल लोग चुनाव यद्यपि जितना विधान हो रहा है इन्हीं से हो रहा है समस्त अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति हैं स्वयं हित महाप्रभु कह रहे हैं आज शक्ति बन में जो बने प्रभु नाचक रहे ब्रजमंडन इस पद में गान करते हुए कहा जय श्री थरिवश प्रगट आगे का शब्द विस्मरण हो रहा है कि अखिल ब्रह्मांडों में अपने जस का विस्तार कर रहे हैं आज सकी बन में जो बने प्रभु नाचत नाचत है ब्रजमंडन वैसे किशोर जुवत यंसन पर दिए विमल भुज दंडन कोमल <स्थाँगा> कुटिल अलग सुख शोभित अवलंबित युग दंडन मानव मधु आगे मानव मधुक थकित रस लम्पट है अब वो नहीं कर रही मानव मधु थकित रस लम्पट नील कमल के अंड हास विलास हरत सब कोमन काम सम समूह विहन प्रगट अखिल ब्रह्मांडन अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति है अपने यश का विस्तार कर रहे हैं थरिवंश प्रभु स्वीकार करते हैं की वही अखिल ब्रह्मांडाधिपति प्रभु है जिनके अंश मात्र से समस्त अवतार प्रकट होते है समस्त सृष्टि का संचालन ला पालन आदि होता रहता है पर ये यहाँ श्री जी के समूह जो विराजमान वृंदावनेश्वर हैं, इनको सृष्टि आदि की वार्ता नहीं उचती नारद आदि भक्तों से भी नहीं मिलते अपने सखाओं से भी नहीं मिलते शुहदों से भी नहीं मिलते माता पिता से भी नहीं मिलते ये तो केवल श्री किशोरी जी के ही समीप विराजमान है ऐसे हमारे श्री जो है जो सृष्टि की वार्ता से दूर है ये ऐसा प्रेम वृंदावन में विराजमान है जो तो भगवान को भी विस्मित करके रखता है यहां भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये प्रेम की बरजोरी देखो बरवस मोहन के चित्त को चुराए हुए है ये प्रेम का स्वरूप देखो बरवस लियो मोहन चित्त चोरी बरवस लियो सहेज माधुरी अंगंग में श्री प्रियाजू जू की प्रकाशित हो रही हैं रूप रुचिर अंग अंग माधुरी बिन भूषण भूषित ब्रज बोरी कुशल सुधंग अंग में कोकस रस सिंह ध्रपोरी ऐसी श्री स्वामी जो है तान मन, बंधान मान में नागरी देखत श्याम कहत हो होरी जय श्री हित हरिवंश माधुरी अंग, अंग बरवस लियो मोहन चित चोरी ये वृंदावन का प्रेम स्वरूप अर्थात प्रियाजु का रूप देखो कि ऐसे अखिल ब्रह्मांड पति श्री लाल जी को विस्मित कराए हुए रख रहा है इनको होश नहीं है अपनी प्रभुता का ऐश्वर्य का महिमा का प्रेम का यही स्वरूप है कि भगवान की भगवत्ता का विस्मरण करा दे और जीव की जीव भाव का विस्मरण करा दे और दोनों को गलवैया डालकर नितुंज में पहुंचा दे दोनों को एक साथ खिला दिए प्रेम का स्वरूप जीव की जीवत्तता का भाव हरण कर ले और भगवान की भगवत्ता का भाव हरण कर ले और दोनों को एक साथ खेल में प्रस्तुत कर दे इसका नाम प्रेम जहां जीव जीवत बैठा है और ब्रह्म भगवत्ता लिए बैठा है वहां भक्ति हो सकती है लेकिन प्रेम नहीं हो सकता और जब प्रेम सखिया कभी प्रियालाल को प्रणाम करती है क्या सात्यांग गंडोज करती है क्या यहाँ दमदम पे होती है पूजा <laughs> सर झुकाले की फुर्सत नहीं सर झुकाने की फुर्सत अरे रूप का प्रवाह वैराज कौन झुकाए वहाँ और किसको झुकाए दो हो तो झुकाए ना ये चार सब एक ही है वृंदावन सहचरी प्रिया प्रीतम एक प्रेम ही चार रूपों में प्रकाशित हो रहा है प्रियालाल को देखो जब प्रेम बढ़ता है ना तो प्रणाम करने की बत्ती अंतर ध्यान हो जाती है प्रणाम वणाम करना है तो कभी ध्यान आया तो प्रणाम हो गया तो प्रणाम कहाँ होगा तो एक स्वार्थ में बचा हुआ कहाँ से प्रणाम करे बिहारी देव जी जाते सीधे बिहारी के दर्शन करते चल देते तो कभी कुछ रसकों पूछा कि आप प्रणाम नहीं करते बिहारी जी को तब उन्होंने कहा रूप का प्रवाह बह रहा है अगर हम ऐसे करेंगे तो प्रवाह निकल जाएगा yeah, yeah. रूप का प्रवाह बह रहा है ऐसा, ऐसा करेंगे तो गोटी कामलावड़े नहीं आगे कोटि का अमला ये बिना रस्कों के बात कम समझ में आएगी कि कहा ऐसा इतने करने कर yeah, yeah. yeah, yeah. में रूप में प्रवाह किस किस कोटि का प्रेम बह रहा है ये सब किस समझ में नहीं आएगा तो प्रेम इतना उज्जवल और एक बन गया है उसके आगे उनको अपनी भगवत्ता फीकी लगती है निकुंज की स्थिति का वर्णन करते हुए श्री धुरदास जी कहते हैं कि यहाँ श्री श्याम सुंदर ने अपने बड़प्पन को छोड़ दिया विस्मरण करा दिया कैसा कैसा रूप है यहाँ श्री श्याम सुंदर का बोले भय दीनों तजी बड़ाई पुनिता की बातें न सुहाई भय दीन जब जब सकल लोग चुड़ावणी दीन पल कैसा प्रियाजू का रूप है आश्चर्य है आश्चर्य है ऐसे मदन मोहन सुमन मन मोहन मुनिमन मोहन विश्व मोहन आनंद कंद भगवान अपने को विस्मृत हो गए ऐसा प्रिया जो रूप है कि विस्मृत है ऐसा रूप लाल जो का सुमन मन मोहन है इनका मन खुद मोहित हो जाता है लेकिन वाह बलिहारी प्रियाजु के रूप की ऐसा रूप सामने प्रकाशित है कि कह रहे हैं भये दीन यो ती पुनिता की बातें न सुहायी मानत हैं धन भाग बढ़ाई ऐसी कुंवरी किशोरी पाई yes. अब मोह कछु और न चाहिए अब मोह कछु और नचहिए बस नैनल में अंजल हुए रही अब मु बस और नचहिए चाहिए नैनल में अंजल हुए रही ये, दे दे हुए रही ये।, ये समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति अपने ऐसे विस्मरण की स्थिति में पहुंच गए हैं प्रियाजी के रूप को देख करके कि अगर कोई उनको याद दिलाता है कि आप अखिल लोक ब्रह्मांडो के अधिपति हैं तो जैसे कोई गाली दे तो बुरा लगता है ऐसे इनको बुरा लगता है कि तुम्हें सुनाना था तो प्रिया की किसी रूपमाधुरी का गान क्यों नहीं किया तुमने ऐश्वर्य का वर्णन क्यों कर दिया बोले ऐसी दैनता धारण किए हुए है कि इनको अपनी ठकुराई अच्छी नहीं लगती गुरुदास जी ने वर्णन किया है कि ब्रज की जो ब्रज बधुए हैं उनकी गालियों में जितना इनको सुख मिला उतना वेद की स्थिति में सामवेद की रिचाओ में नहीं मिला ये तो ब्रज की बात है निवृत निकुंज में जब प्रियाजु की रूप माधुरी को सुनाता है तो लाल जी के कर्ण द्वार ऐसे हो जाते है मानो अनंत कर्णों के रूप में विराजमान जब कोई राधा नाम लेता है तो लालजी एकाग्र चित होकर उसके समीप आकर के पूरी एकाग्रता श्रवणेन्द्री की कर देते राधा नाम सुनने के लिए लालजी को अगर खरीदना है तो एक ही मोल है राधा नाम बिन मोल बिक जाएंगे जा। आपके समीपता कभी नहीं छोड़ेंगे यदि आप लालजू से प्यार करना चाहते हो तो राधा नाम का अपना जीवन हार बना लो तो आप देखोगे आपको अपनी गलोइया हाँ डाले हर समय खिलाते अगर लालजू से खेलने की तुम्हारी आशा हुई है तो राधा नाम को अपने जीवन प्राण बना लो और यदि लालजीजू की चरणों की दास्ता प्राप्त करनी है तो लालजू के चरणों की वंदना करो उन्हीं की कृपा से दासता प्राप्त हो लालजू की चरण वंदना से ही श्री जी के चरणों की दास्ता प्राप्त होगी क्योंकि उस दासता का सुख लालजू जानते हैं और लालजू के बिना उसको रस को प्राप्त प्रियाजू के चरणार्विंद बिना लालजू की कृपा के प्राप्त नहीं होते हाँ और लालजू के साथ खेलने का सौभाग्य प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होता है बिना प्रियाजू की कृपा से कोई लालजू का प्यार नहीं पा सकता है चाहे जिस भाव वाला हो अगर आपको प्रियाजू का प्यार पाना है तो लालजू के चरणों की वंदना करो अगर लालजू का प्यार पाला है तो प्रियाजू के चरणों की वंदना करो और सहचरिया इसीलिए युगल चरण वंदना कर सकते हैं दोनों दाइना नेत्र बड़ा की पाया नेत्र दोनों है लालीजू और लालजू हमारे दोनों नेत्र हैं हमारे प्राण है दंपति ऋष समतुल तन एक प्राण दो तन एक मन दो नेत्र एक दृष्टि ऐसे हमारे युगल सरकार है भय दीन यो तजी बढाई, पुरी ताकि बातें लशुभाई मानत लाल जो अपने भाग्य से आते हैं कि मेरे बड़े भाग्य मुझे ऐसी प्यारी जो मिली मेरे, मुझे ऐसी प्रिया जो मिली हाँ हाँ बोले अब मुझे और कुछ लालजू कहते अब मुझे कुछ और नुस्सानी कुछ नहीं चाहिए बस हमारी प्यारी जो हमारे जैसे नेत्रों में अंजन बसा रहता है ना ऐसे प्यारी जो की रूप माधुरी मेरे नेत्रों में बसी रहे लालजू कह रहे हैं गोपी प्रेम की ध्वजा है जो गोपी है वो प्रेम की ध्वजा है उनके अद्भुत राग का अनुगमन करके ही प्रेम राज्य में प्रवेश होता है पर ये जो नित्य बिहार है देखो गोपी प्रेम श्री कृष्ण के अधीन है और नित्य विहार प्रेम प्रियाजू के अधीन है अनुभव करो गोपी प्रेम श्री कृष्ण के अधीन है अनुभव करके देख लो गोपी प्रेम श्रीकृष्ण चरणाश्रित है और नित्य विहार श्री राधा चरणाश्रित है क्योंकि गोपी प्रेम जहां चरणाश्रय लिए हुए वो चरणाश्रित है यहां गोपी प्रेम श्री कृष्ण चरणास्त्री और नित्य विहार प्रेम राधा चरणास्त्री गोपी प्रेम का जो उपास्य तत्व है वो श्री कृष्ण चरणारविंद है हाँ गोपी श्री राधा चरणारविंद की आराधना इसलिए करती है कि श्री कृष्ण चरणारविंद उसको वक्षा स्थल पर रखने को मिले जो महाराज ठीक है श्री राधा चरणारिविंद की उपासना इसलिए करती है की श्री कृष्ण चरणारविंद उसको अपने हृदय पर रखने को मिले लेकिन नित्य विहार की उपासना में वो चरणार विंद वाले इन चरणार बिंदों की ढोक देते हैं चरणार बिंदो में रखते हैं नित्य प्रेम विहार में सखीगढ़ श्याम सुंदर से कुंज महल की बात बताने की प्रार्थना करती है सहचरियों को एक प्रणाम करते हैं सहचरियों से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें कुंज वीति बताओ जिसमें हमारी प्रिया बधार करके विराजमान हुई श्याम सुंदर में प्रेम की अकल्पनीय दशाएं प्रकट होती हैं श्री राढ़ा में उनकी इतनी आसक्ति प्रबल है कि ऐसा प्रेम त्रिभुवन में किसी भी अवतार में आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप समता दे सी श्यामा श्याम की प्रेम की तो आप दे नहीं सकते किसी भी अवतार में कि जैसे श्यामा श्याम का प्रेम ऐसा अमुख जगह प्रेम आप उदाहरण अन्यत्र जाने तो भगवत अवतारों में नहीं दे सकते श्री लालजू स्वयं मदन मोहन है श्री लालजू की परछाई देखकर करोड़ करोड़ काम व्याकुल होकर मुरछित हो जाते हैं। ये जो लालजू है कैसे हैं? देखत ही तिल की परछाही मदन कोटी टी व्याकुल जाही श्री लालजू की परछाई लालजू के स्त्री अन्य की कांति नहीं श्री लालजू की परछाई देखकर करोड़ों काम व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर जाते हैं और ये लालजू श्री राधा के प्रेम सौंदर्य रूप सौंदर्य के इतना अधीन हो गए हैं कि निकट नवीन कोटि कामिनी कुल धीरज मन ही न यद्यपि समीप में करोड़ों कुल की करोड़ों रमणियों की कुल शिरोभागूषा मणिस्वरूप दिव्य सुंदरिया विराजमान है लेकिन प्रियाजू के बिना इनको धीरज मन बिना न मन भैर्य नहीं धारण कर रहा कैसा रूप प्रियाज का है निकट नवीन कोटि कामिनी कुल धीरज मन ही न प्रीति गिरी धी लो हीता श्याम सुंदर को अद्भुत आशक्ति प्राप्त हो गई है निवृत्त निकुंज में अद्भुत आशक्ति। यहां अगर कोई इनके ऐश्वर्य की चर्चा करता है तो इनको सुनाई ही नहीं देती ये दास अन्य भजन रस कारण प्रगति लाल मनोहर ग्वार यहां ये शिक्षा दी जा रही है कि यदि निवृत्त निकुंज का प्रेम रस प्राप्त करना तो और कोई चर्चा रुचि नहीं कारणों में क्योंकि लालजू को प्रियाजू की चर्चा के सिवा कुछ रुचिता नहीं तो आपको भी अपना जितना भी लोक व्यवहार है यह सब विस्मरण करना पड़ेगा यदि आपको अपनी जात याद है आपको अपना शरीर याद है रूप याद है यौवन याद है धन याद है महत्व कुल सब ये फिर आप निकुंज के प्रेम रस की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते ये कांटे हैं इन कांटों पे चल करके भक्ति नहीं होती या तो फूलों पे चलना होगा कांटों का त्याग करना होगा धन जौवन ये जितना भी मद है जाति मद है विद्या विद्यामत है रूप रूपमद है महत्व मद है ये सब त्याग करना जब लालजू इस प्रेम के रसास्वादन के लिए अखिल ब्रह्मांडों की अधिपति का महत्व त्याग करके दीन बने हुए हैं तो हमारे आपके पास कितना महत्व है विचार कर लो जिनके महत्व से ही कोई महत्ववान बनता है वो अपने महत्व का विस्मरण करने पर इस रस को प्राप्त किए हुए हैं यदि आप अपना महत्व रखेंगे की हम कोई विद्वान है हम कोई भगत है हम कोई ज्ञानी है हम कोई योगी है या हम इतने धनी है हम ब्राह्मण हैं हम अमुख है हम अमुख है, है तो फिर प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं होगा पहली बात यहाँ सब कुछ विस्मरण करा देना है ऐसा हमें नाम रूप लीला का रसास्वादन मिले जिससे सब कुछ विस्मरण हो जाए ये श्री राधा के मुख कमल रस में भ्रमर के समान के हुए हैं अन्यत्र इनके नेत्र नहीं जाते कानों से इनको और कोई चर्चा अच्छी नहीं लगती और नेत्रों से कोई और रूप अच्छा नहीं लगता ये राधा रूप रस के रसिक है जब ये पलकों के संकुट के नेत्रों के रुकते हैं तो आतुर होकर अकुलने लगते हैं ये श्री किशोरी जी के नेत्रों में अंजन बन के रहना चाहते हैं ये कपोरों पर कर्ण फूल बन के लटकना चाहते हैं ये वक्षा पर मृगमध का लेप होके सदैव हृदय से लगना चाहते हैं ये श्याम सुंदर अपनी प्रिया से अपने आप को मिलाकर के एक होना चाहते हैं ऐसा प्रेम का देखो यहाँ कोई स्त्री पुरुष की भावना में करना ये एक ही रस दो रूपों में खेल रहा है रसो या परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मे नमो नमा एक ही रसो वैशा तत्व दो रूपों में खेल रहा है राधा माधव कोई स्त्री पुरुष नहीं है अरे इनका उपासक कोई स्त्री पुरुष नहीं है सब दिव्य सहचरी भाव पर सहचरी कोई स्त्री है क्या गोपी कोई स्त्री है क्या ये दिव्य भाव धरा है ये दिव्य भाव की स्थिति मोक्ष पद की स्थिति के आगे ये शुरू होता है मोक्ष पद जो मोक्ष पद उसके ऊपर गोपी पद है उसके ऊपर सहचरी पद है ये पद है सहचरी भाव है इस भाव को प्राप्त करने के लिए उनके उपासकों में स्त्री पुरुष भाव नहीं रहता फिर प्रिया प्रीतम में स्त्री पुरुष भाव कैसे रहेगा जागतिक दशाएं तो साधारण भक्ति उदय होने पर अंतर ध्यान हो जाती है फिर प्रेम की तो बात तो साक्षात प्रेम सिंधु में वहां कहा जागतिक क्रीड़ाएं हो सकती है ए? अच्छा आज यही नौ पास में तो कहते कुछ अगर सिद्धांत की अच्छा हाँ यही थोड़ा सा अच्छा खट खट कुछ हुआ तो हमने सोचा कुछ संबोधन कर रहा है कि घड़ी हो गई क्या इसको उतार कर हाँ ए? ए? एक कर टॉमिल डाल दिए करते हैं थे ये घबराट लालजू जरा भी प्रियाजू ना चितवे तो घबरा जाते हैं कैसा इनका प्रेम है श्री लालजू का प्रियाजू के प्रति ये कहते हैं हे प्रिया हमारा ये मन हमारा हृदय क्या चाहता है ऐसी जी होए जो जी सो जी मिले तन सो तन समय ले तो देखो कहा हो प्यारी तो ही सो ही लघ आखिर सो आखिर मिली रहे जीवन को यह लहा हो प्यारी मोह को इतो साज कहारी प्यारी हतदीन तू बस आ देखो अखिल कोटि ब्रह्मांड परेश इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए कैसे दैनता के स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं मुह को इतो साज कहारी प्यारी हो अति तू बस भूछे पन सहा हो प्यारी श्री हरिदास के स्वामी श्याम कह राखिले बाहुबल हो बपुरा काम दहा हो, हो प्यारी। ऐसी जी होत जो जी सो तो जी मिले तन सो तन समाए ले तो देखो कहा हो प्यारी की जय पद की कल व्याख्या करेंगे थोड़ा धैर्य धारण करके सुन, सुन लीजिए बड़े भाग्य है जो तो ये सुनने को मिल रहा है ये निवृत्ति निकुंज हम नहीं सुना रहे हमको भी सुनने को मिल रहा है महापुरुषों की वाणी है वो स्पृत होती है जो वाणी के द्वारा वही रस चर्चा हो रही ये रस सुनने को मिला ये अन्यत्र सुनने को नहीं मिलेगा वृंदावन धाम में और वृंदावन के रस के उपासना के रसिकों के द्वारा सुनने को मिल सकता है ये अन्य पुराणों में अन्य शास्त्रों में रस नहीं मिलेगा ये वृंदावन का रस है और ये सुनाने की योग्यता अपने में नहीं है वही आके सुनवा रहे हैं और वही आके हमारे अंदर में बुलवा रहे नहीं तो इतनी सामर्थ्य कोई नहीं की इस रस का गान कर सके ये रस तो चिंतन करके डूबने वाला रस है सुनने मात्र से प्रिया प्रीतम करण द्वार से अक्षर की पालकी पे बैठ के कर्ण द्वार ऐसी हृदय में पहुंच जाते हैं हम लोग अहंकारी जी है ना बोले साधना बताओ बताओ क्या करे अरे ये मिलता है कुछ नहीं करने से जय हो कुछ नहीं करने से ही ये रस मिलता है बोले बेधब बात करते हैं जब कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा और कुछ नहीं करोगे तो सब मिलेगा। करो। कुछ मिलेगा पसंद करो कुछ चाहिएगा सब कुछ चलेगा <laughs> कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा और सब कर नहीं सकते सब कर नहीं सकते क्योंकि सामर्थ्य नहीं कुछ ही कर सकते तो कुछ था था ही मिलेगा तो बोले सब प्राप्त करना है तो क्या बोले कुछ ना करो तो सब प्राप्त हो जाएगा कुछ ना करो बस आश्रित हो जाओ आश्रित कुछ ना करने का तात्पर्य है आश्रित हो जाना और आश्रे वाला ही सब कुछ करता है ये नाम रूप लीलाधाम का निंत्रण जो सुमिरन गायन जो रस है ये आश्रे से आ रहा है हमारी साधना से नहीं होती साधना में प्रदान होता है आश्रे में कृपा प्रदान होता है बाबा का आदेश है कि एक दो पूजी उड़िया बाबा के क्योंकि ये तो बिल्कुल विशुद्ध कामधेन्दू है हो सकता है लीवर खराब हो तो पचे ना इसलिए बाबा कह रहे कि थोड़ा इसमें बाबा के चटनी डाल जाएगा लेकिन पच चीज़ा। लाल की दे। देखो भाई तुम छह घंटे खूब ध्यान करो या भजन करो परतु छह घंटे बाद ये आज अपने चित्त को लक्ष्य पे नारक करके विषय चिंतन में भटका दोगे तो छह घंटे का साधन तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा पूरी बात श्री उड़िया बाबा हर समय हर क्रिया करते हुए निरंतर प्रभु का चिंतन करो उनके नाम का जप करो उनकी स्मृति करो यही सच्ची उपासना है यदि तुम भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो या प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो देश जाति शरीर आदि की इन आसक्तियों का पूर्ण त्याग करना होगा शरीर की आसक्ति का त्याग करना होगा अपनी जाति की आसक्ति का त्याग करना होगा अपने जन्म स्थान आदि की आसक्ति का त्याग करना, करना होगा जो भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है उसे जन्म और जन्म संबंधी संबंधियों से थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा क्योंकि वही हमारा राग है और जब तक राग पुष्ट होता रहेगा तो अनुराग की तरफ हमारा कदम नहीं बढ़ेगा इसलिए थोड़ा भगवान राम जी ने भी कहा जननी जनक बंध सुधारा तन धन धाम शुद्ध परि इन सबकी ममता बड़ा भ्रम है कोई प्यार नहीं करता कोई प्यार नहीं करता सिर्फ स्वार्थ प्यार तो ये है प्यार देश वृंदा वृद्धा और कोई प्यार जो लगता है ना कि हमें अमुक प्यार कर रहे हैं अमुक प्यार कर रहे हैं बिल्कुल भगवान से यही प्रार्थना करो तो मुझे अनुभव करा दो कोई प्यार नहीं करा <laughs> सच्ची बात अनुभव <है> करा <laughs> नहीं। <laughs> नहीं। आज तक हमने देखा है कि पहली बात तो इतना तो कुछ न कुछ अनुभव हो ही जाता है कि कोई हमसे प्रेम निकलता तो कभी लग गया कोई बहुत लंबी साक्ष दंड होते बार बार मारता तो लगता है की हमसे प्रेम करता है और जहाँ हमें लगा कि प्रेम करता है तो श्री जी दर्शन करा देते कि बिल्कुल प्रेम नहीं करता तो हंसी हाँ अरे मन अब भी तू बार बार किसी को पकड़ लेता है कि हमसे प्रेम करता है किंचन कोई आपसे प्रेम नहीं करता केवल भ्रम केवल स्वाद है प्रेम, कोई। प्रेम तो सिर्फ प्रियालाल करते सिर्फ प्रियालाल दो ही है जो अहित की प्रेमी है भगवान की प्रेमी महात्मा और त्रिभुज बस दूसरा कोई ए, स्वार्थ रहित हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुधारी स्वार्थ अर्थात हेत, हेतु हेतु अर्थात स्वार्थ किसी भी स्वार्थ से वो संबंध नहीं रखते की कृपालु प्रेम करने वाले दो भगवान और भगवान के प्रेमी महात्मा देखो शरीर की रक्षा करना चाहते हो हृदय को सुरक्षित तो नहीं रखना चाहते शरीर को पवित्र करना चाहते हो हृदय को पवित्र नहीं करना चाहते शरीर को सजाना चाहते हो हृदय को सजाना नहीं चाहते बाबा कह रहे प्राय शरीर साबुन लगा लगा के मलते हृदय गंदा हो रहा है शरीर को तुम सजा रहे हो लेकिन हृदय को तो तुम उजाड़ रहे हो हृदय सजता का है से है सत्य अहिंसा आस्त्य ये दिव्य दिव्य नियम नियम है इनके द्वारा हृदय सजता है और कुछ ना आए तो राधा नाम से सजता है नाम जब करो अपने आप हृदय का श्रृंगार अरे किसी बड़े आदमी को बुलाया जाता है तो पहले अपने घर को लीप पोत के सजा के रखा जाता है कि नहीं गंदी स्थान में थोड़ी बैठा ला जाता है इतने बड़े प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में आने की बात तय कर ली गई है तय हो होंगे तय हो होंगे कैसे तय हो गए जब गुरु जी ने कान में डाल दिया ना उनको वही कहते हैं वो तय कर देते हैं कि तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम आने वाले हैं अब तुम तैयारी करो अब हम ऐसे कायर आदमी हैं ऐसे कायर है कि इतने बड़े पियापीता आने की तैयारी में है और हम अपने हृदय को सजा नहीं रहे और गंदगी भर रहे सोचो हमारी कमी के लिए कोई हमारे घर में बड़ा आवे तो कितनी सुंदर व्यवस्था करते कोई प्रीतम आवे तो कितनी सुंदर व्यवस्था करते हमारे हृदय में आने के लिए हमारे गुरुदेव भगवान ने प्रीतम को संभाव वहां सूचना दे दी और हमें विश्वास दिला दिया कि बात पक्की हो गई आ रहे आप केवल तैयारी में रहो और हम तैयारी करी और कूड़ा फेंक रहे हैं तो बाबा कह रहे तुम शरीर को सजाना चाहते हो हृदय को अरे हृदय को सजाओ चोरी हिंसा व्यभिचार राग द्वेष ईर्ष्या मद ये है कूड़ा करकर जो आप अपने हृदय रूपी सिंह आसन के जमा कर रहे हैं इस पे आके प्रिय प्रीतम थोड़ी बैठेंगे चोरी मत करो हिंसा मत करो गंदे आचरण मत करो राग द्वेश ईर्ष्या और मद ये मत करो अगर राग द्वेष है किसी से ईर्ष्या है कहीं अभिमान है तो जान लो हृदय रूपी घर हमारा गंदा है अभी प्रभु आके नहीं बैठेंगे असलील संभाषण भजन करने वाले को नहीं निकालना चाहिए गंदी बातें मुख से नहीं बोलना चाहिए जिस मुख से तुम राधा कृष्ण नाम जपते हो राजेश्याम नाम जपते हो उससे हंसी मजाक में भी गंदी बातें गंदी गालियाँ भजन करने वाले को गंदी गालियाँ नहीं बोलनी चाहिए नियम ले लो कि कोई ऐसी मजाक नहीं करेंगे जो गंदी होगी कोई ऐसी गाली नहीं बोलेंगे जो गंदा होगा गंदे वचन अपने मुख से नहीं निकलना क्योंकि नाम भगवान का आश्रय स्थान है, है। ये जो है या नाम भगवान विराजमान कोई भी गंदी बात मत बोलो जो चित्त दृश्य जगत में आसक्त है वो परमात्म तत्व का निरंतर चिंतन नहीं कर सकता जिस अवस्था में पहुंचने के लिए तुम तड़प रहे हो अर्थात प्रेम प्राप्ति के लिए तो पहले तुम्हें कुछ काम करने होंगे क्या करना होगा पहले तुम्हें सब चिंतन छोड़ने होंगे सब चिंतन दूर करने होंगे सारे संसार से अलग होकर के तुम्हें रहना होगा बाबा कहते हैं एक तरफ पूरा संसार एक तरफ तुम हो अब समझ लो एक पार्टी में पूरा संसार और एक तरफ तुम हो कितना बड़ा युद्ध करना है इसका आशय क्या है कि हर संसार का व्यक्ति वस्तु स्थान हमारे चित्तवृत्ति का हरण करने के लिए तैयार है कोई भी मिलेगा तो पहला काम करेगा हमारे भजन में विक्षेप डालेगा हमारी चित्तवृत्ति घसीटेगा कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति कोई भी स्थान बिना हमारे भजन को रोके हमारे सामने खड़ा दें साहब आएंगे तो पहले भजन रोकेंगे बात करेंगे तो भजन जाएगा वस्तु आएगी तो भजन रोकेगा पूरा संसार तुम्हें भजन से विमुख करने के लिए तैयार है तुम अकेले इस मार्ग में चलना है अकेले तुम्हें युद्ध करना है अर्थात इतने सावधान रहना कि हर वस्तु व्यक्ति के सामने होने पर भजन चले कैसे चलेगा बोले हर वस्तु व्यक्ति और स्थान में भगवान को देखना शुरू कर दो जो भी वस्तु आवे जो भी व्यक्ति आवे जो भी आवे उसमें अपने सूक्ष्म दृष्टि ऐसी देखो की हे मेरे प्रिया प्रीतम हे मेरे राधा वल्लभ लाल आप इन सब में आए हुए हो बस आपका वजन अखंड हो।, हो जाएगा हो। अगर ऐसी वृत्ति नहीं रहेगी तो हर वृत्ति हमारी संसार में ही जाएगी देख लो